तो इससे ज्ञान का आलोक तो उन्हें नहीं मिलता ज्ञान का प्रकाश उन्हें नहीं मिलता उन्हें मिलता है अभिमान का अंधकार अंधकार उन्हें मिलता है उनकी बुद्धि ज्ञान आलोक से उद्भाषित नहीं होती तो क्या मिलता है बोले तो उन्हें मिलता है क्लेश ही क्लेश कृष्ण भी है केवल बोधलब्धय उनको हाथ हाथ लगता है और श्रम मार सागम श्रम मार क्लेश इसके तहत तो और कुछ नहीं कई सिद्धियां योगियों में मिलती है, वो योगी सिद्धि बिल्कुल नहीं मिलती ये तो बस बिल्कुल वो क्लेश ही भोगते हैं तो कहते भाई क्यों बोले इसलिए कि सारी सिद्धियों का मूल तो है भगवान के चरणों की अर्चना जो लोग ये समझते हैं कि भगवान से संबंध हटाकर हम किसी सिद्धि को किसी साधन का शुभ फल हम प्राप्त कर लेंगे ये संभव नहीं है। वो उनके लिए बच रहता है वो असफल प्रयास मात्र प्रयास किया प्रयास किया प्रयास किया तो बोले ये क्यों ऐसा मिलता है तो उदाहरण देते हैं कि धान में उसमें चावल अगर अलग कर दे तंदूर निकाल ले तो रह जाए वो धान का केवल पुष्प भूसी का ढेर रह जाए जहां अन्न क्रम नहीं उसको कोई है तो क्या मिलेगा बताइए फूल पुषाव ना वो जो कुछ को कूटेंगे चाहे उखल में चाहे ढेकी में चाहे कैसे ही उनको क्या मिलेगा परिश्रम मिलेगा कहीं धान का कण उसमें है नहीं उस सफलता तो है नहीं उनको बस कूटते कूटते उनका हाथ दुखने लगेगा और उसमें से वो गद उड़ेगी उनकी आंखों को अंधे बनाकर आस पास वालों के अगर आंखों में गई तो उनकी आंखों को भी खराब करेगी सुमस क्लेश स्थूल दुषावघातना भक्त सरोवर अति गंभीरा झरना अमित झड़े ती तीरा ऐसी सरस भक्ति सुखदानी ते ही तज अपर ठाम रुचिमानी तासु सकल श्रम विफल गुसाई सुति पुराण संतत इम गाई जिम कु अल्प ध्यान धान्य को त्यागी धान अभास घनो अनुरागी कंडन कर साह रुचिमानी लय अन्न सहे दुख खानी तिम तव भक्ति त्याग नरमूढ़ा सहे कोट दुख मोह अरूढ़ा ये भी मवा सत्य का काम है तो कहते हैं कि महाराज ये फिर कहते हैं कि पूरे भूम बह उपयोग सुदर्पित हा निज कर्म लब्धया विबु भक्ति कथोपनीतिया प्रपेद रेणु चित्रेव सिंपरा ये केवल ये महिमा जो भक्ति की है ये, ये कहने मात्र की ये नहीं है ये ब्रह्मा जी प्रमाण देते हैं कि पहले के अतीत के अनंत संतों का जीवन इसका प्रमाण है हे गुमन हे अपरिच्छन्न प्रभो आप तो सब जानते हैं हम क्या बताएं आपको तो क्या छिपा आपसे ये इस जगत में जो मेरे द्वारा निर्मित तो ये जगत है इस जगत में ऐसे बहुत योगी हो चुके हैं जिन लोगों ने योग के साधन को अपनाया ज्ञान को अपनाया और साधन की ऊंची से ऊंची अवस्था पर भी पहुंच गए फिर भी ज्ञान की वास्तविक जोत जगी नहीं आप प्रकट नहीं हुए उनके हृदय में प्रकाश नहीं आया ज्ञान सूर्य की अश्मियों का तब तो वे फिर लौटे और आपके भक्ति मार्ग पर आए ये राज राजमार्ग शर्म हुए आपके तो जब उनके जीवन की धारा वही आपकी ओर तो सारी इंद्रियों का व्यापार होने लगा केवल के उद्देश्य से सेवाणी वर्णी सभीया सारी चेष्टाएं समर्पित हो गई आपके श्री चरणों में तो क्या हुआ उनके मन का मल तत्काल भूल गया तो और फिर आपकी वार्ता में आपकी कथा में श्रवण में और गान में उनका मन आदर भाव करने लगा ये व्यास जी सुखदेव जी नारद जी ये क्या किसी निम्नकोटि के संत हैं ये तो संतों के निर्माता हैं। संत निर्माता नारद जी ने तो संती संत बनाए बाल्मीकि जी को नारद जी ने तैयार किया व्यास को नारद ने तैयार किया और व्यास ने भगवान के गुण गा गा करके नमालुम कितने अनंत जीवों को भगवत पथ में लगा लिया पर उन्होंने किया क्या भगवत गुणगान किया भगवत गुण श्रवण किया नारद जी का तो यही काम कि वो भगवत गुणगान के बिना टिक नहीं सकते और वो कहते हैं कि भागवत में आया है प्रारंभ में ही कि अब तो मेरा भगवान से इतना ज्यादा निकट का संबंध हो गया घुल मिल गए कि मैं जहाँ वो सो छेड़ कर पुकारा भगवान को मैंने कि महाराज बोले आ गए आऊ से वो जैसे कोई बुलाया हुआ पुकारा हुआ आ जाता है वैसे ही मेरा वो शब्द निकलते ही भगवान वहाँ पर आ जाते हैं ये भगवान वश में हो गए क्यों हो गए जित हो गए क्यों हो गए वो गुणगान गान तो गुण गाना और गुण श्रवण कराना ये मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च साधन और सर्वोच्च ऊंची स्थिति है नारद व्यास सुखदेव का यही जीवन का स्वरूप है ते सौभाग्य मनुष्येशु कृपार्था विपनिश्चितम स्मरती ये स्मरयंती हरिनाम कलयुगे युगे तो कहते हैं कि वे इस कल में हरेक युग में ही वही भाग्यवान हैं और वे अवश्य ही कृतार्थ हो चुके जो केवल भगवान का गुण स्मरण करते हैं और दूसरों को कराते हैं तो गा करके सुन करके ये स्मरण कराया जाता है तो कहते हैं कि बस जब वे संत ज्ञानी लोग योगी लोग इधर मुड़े और जब उनकी इंद्रियों के सारे व्यापार तुम्हारी अर्चना के स्वरूप बन गए तब क्या हुआ वो जो अभिमान का मल था वो धुल गया और वे रात दिन तुम्हारी कथा सुधा के वितरण और पान में ही निलग्न हो गए तो जहाँ ये भक्ति का उन्वेश उन्मेश आया कि ज्ञान अपने आप आ गया ज्ञान तो भक्ति का बेटा है जहाँ भक्ति आएगी वहाँ ज्ञान अपने आप आ जाएगा ज्ञान रहेगा नहीं भक्ति को छोड़कर ज्ञान रह नहीं सकता तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज फिर कोई विलंब नहीं हुआ उनको स्वतः ज्ञान हो गया और आपके परम पद की प्राप्ति गतिम्परा वो परम गति उन्हें अपने आप प्राप्त हो गई कुछ करना नहीं पड़ा लेकिन जो प्रयास करते हैं भक्ति को छोड़कर ज्ञान के लिए उनको ज्ञान नहीं मिलता ज्ञानाभिमान मिलता और भक्ति न होने से आपके मधुर मधुर ये बाल लीला विहार का तो दर्शन उनके भाग्य में कभी बदा होता ही नहीं किसी प्रकार से इंद्रियों को रोक करके मन के द्वारा स्वप्रकाश ब्रह्म की धारणा हो गई तो ब्रह्म में स्थिति भले ही हो जाए उनकी पर ये जो आनंद विहार आपका है ये लीला विहार जिसको मैं देख रहा ब्रह्मा जी कहते हैं जिसको मैंने देख के और ये कितना बड़ा आनंद प्राप्त किया ये छोटे छोटे आपके चरण कमल और ये आप गायों के पीछे और बछौड़ों के पीछे दौड़े जा रहे वन में और सखाओं को खिलाते खाते हंसते हंसाते ये जो मधुर आपका स्वार्थ विहार है ये तो उनको कभी प्राप्त होगा ही नहीं लेकिन जो आपकी इस पर आगे उनको ज्ञान भी मिल गया परम पद की प्राप्ति मिल गई और आपके प्रेम का आश्रय करने से वे फिर आपके स्वरूप का दर्शन भी प्राप्त कर सके भूमन पूरब जो जोगी तज गृहाज सुख भये विजोगी करी बहु जतन ज्ञान हितभारी मिलो ज्ञान नहीं भये दुखारी पाछे निज इहा सब जे थी तुम्हें समर्पित मन बच तेती सुनतव कथा भक्ति आई जानो आत्म रूप बनाई तीन रसज प्रयास लाये कंद। मुक्त लय सुख मिटे सकल भवनिधि जगद्वंग मुक्ति भी मिल गई उन्हें अब वो इतना जब कहा ब्रह्मा जी ने अब भगवान के श्रीमुख की ओर फिर नजर गयी और बार बार कैसे जाते देख जाते हैं ब्रह्मा की विचित्र दशा है आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं शरीर रोमांचित है बार बार बार बार भगवान के श्रीमुख का दर्शन करते हैं दर्शन करते ही वो तत्व जागृकता है वो तो तत्व कहने जाते इतने में फिर वो प्रेम आ जाता है फिर विवर हो जाते हैं तो ये आनंदमय भगवान के श्री विग्रह का वो अनंत अपलशील वो पारावार विहीन जो स्वरूप सौंदर्य और महत्व है उसकी महिमा में डूब गए और बोले कि ये तो हम क्या कहने जा रहे हैं इनके स्वरूप को हम बता दू हम बताने जा रहे हैं इनका स्वरूप तो अज्ञेय है अब इतना मन में आते ही अब निर्विशेष रूप ध्यान में आ गया निर्विशेष सहज है ना सविशेष की अपेक्षा निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण नजान कोई ये भगवान के शरीर को श्री विग्रह को लीला को माइक मान लहज है और माइक गुणवान इनको समझ करके और माया के गुण जो है ये मिथ्या है यूं मानकर इनके स्वरूप को मिथ्या माने राम सहज है पर इनके गुणगुण भगवत स्वरूप हैं इनका दे भगवत स्वरूप है ये समझ में आना ये उपलब्ध होना और इसके रस को प्राप्त करना ये सहज नहीं है बड़ा कठिन आत्माराम मुनि भी इसको नहीं प्राप्त कर सकते सहज में तो इनको स्मरण हो गया निर्विशेष सहज रूप का वो भी दिखाई दिया बड़ा कठिन तो बोले तथा भूमन महिमा गुण से ते विबोध महत्वरात्म अभिक्रियाप तो विन्य बोध्यात्मतया न चाथा बोले भगवान ये स्वरूप का आपका ज्ञे थोड़ा ही है कोई जान ले ये ऐसी बात नहीं आपके दोनों स्वरूप सभी विशेष और निर्विशेष दोनों ही अज्ञे हैं दोनों को कोई जान नहीं सकता तथापि जो आपका निर्विशेष रूप है ये इंद्रियों का प्रत्याहार करने पर जिन मनुषियों का चित्त शुद्ध हो जाता है उसमें ये प्रतिभात होता है पर ये चिदाभास से भी अभिव्यक्त होने वाला जो आपका ये निर्विशेष रूप है ये प्राकृतिक वस्तु के ज्ञान के समान नहीं है किसी प्राकृतिक वस्तु को हमने देख करके ज्ञान लिया इस प्रकार ज्ञान नहीं है इंद्रिया जब अंतरमुखी हो जाती हैं तो भगवान की जो सप्रकाशता शक्ति है मन ज्ञान किसी को होता नहीं तत्व किसी को मिलता नहीं केवल जो अज्ञान की भ्रांति में मिट जाती है अज्ञान की भ्रांति मिटने का नाम ही ज्ञान है ज्ञान तो प्राप्त ही था पहले से शुरू स्थिति तो थी ही उसकी जो विस्मृति है वो हट जाती है तो वो भगवान की जो सप्रकाशा शक्ति है उसके द्वारा जब चित्त आत्मा आत्माकार बन जाता है तो भगवान का स्वरूप प्रतिभाषित तो होने लगता है तो जब इंद्रियों का प्रत्याहार हो गया विषयों से इंद्रियां हट गई विषयाकार से इंद्रियों की मिट गई तो ये जो चित्त चित्तकार का विषयाकार न रहना है यही आत्मा आत्माकारता है आत्मा आत्माकारता कोई विशेष वस्तु नहीं है ये जगदाकार जो हमारा चित्त हो रहा है ये जगदाकार चित्त जगत को छोड़ दे तो बच रहता है वो आत्माकार आत्मा बच रहता है तो ये भगवान का ये स्वप्रकाश शक्ति के द्वारा ही ये ज्ञान होता है इस प्रकार से जिसकी इंद्रियों के मन से और मन से विकार निकल जाते हैं जिसके मनेन्द्रिय ये विशेष संबंध से रहित तो हो जाते हैं उस आत्मा का चित्त में निर्विशेष स्वरूप की अभिव्यक्ति अपने आप होती है इसलिए ये सहज बहुत कठिन नहीं क्योंकि ये तो जहां विषयाकार वृत्ति हटी कि आत्माकार तो है ही तो इस कारण से ये गेय तो है इस प्रकार से परंतु तो ये लौकिक वस्तुओं की भांति गेय नहीं इसलिए आप भूमन अज्ञेय हैं आप अज्ञेय ही हैं ये जो गेय तत्व है आपका ये किसी ज्ञाता के द्वारा नहीं देखा जाता ये ही ज्ञाता बन जाता है तो गे वस्तु कोई रहती नहीं तो ज्ञाता भी नहीं रहता चुट्टी मिट जाती है वहाँ केवल वस्तु रह जाती है और वस्तु वो स्वाभाविक है इसलिए ये रूप जो आपका है ये साज है उसकी अपेक्षा दुर्लभ होने तो पर भी ग्रहण होने पर भी कठिन होने पर भी और इसकी महिमा को जानने में आ जाती है महाराज किंतु तुम्हारा जो समूह स्वरूप है उसकी महिमा को जान ली जाओ ये महाराज संभवनीय आप अनंत हैं अनंत की महिमा अंत वाला को जान नहीं सकता अब महाराज ब्रह्मा जी का निर्विशेष जो चित्तवृत्ति का प्रवाह चाहता फिर भगवान के श्रीमुख की ओर देखा आंखें छल चल छला उठी मन में फिर प्रेम रस की बाढ़ आई और भगवान के विशेष रूप का वैभव ही मनो मन फिर बखान करने लगे बोले महाराज आप जो हैं ये अनंत अपराकृत गुण वो कल्याण गुणगण से संपन्न है जी पद्माण में आता है वहां शिवजी कार भगवान श्री कृष्ण का संवाद अब शिवजी उसे भगवान ने कहा कि देखो हम निर्गुण है और हम निराकार हैं तो शिवजी ने पूछा महाराज तो आप तो सामने दिख रहे हैं निराकार कैसे और मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं आप और इतना मधुरा लाभ कर रहे हैं तो आप निर्गुण कैसे तो भगवान ने वहां पर बताया कि हम प्राकृत गुणों से रहित हैं जो प्रकृति के से उत्पन्न तीन गुण हैं प्रकृति गुण सत्जतम ये हमने नहीं है तो जिसमें गुण नहीं वो निर्गुण हुआ कि नहीं और हमारे हमारा जो ये बपू है श्री विग्रह ये बना हुआ नहीं और पांच भौतिक नहीं है ये पांच भौतिक आकार वाला जो नहीं हुआ वो निराकार हुआ कि नहीं तो हमारा शरीर ये हमसे अलग नहीं देव देवी वाला भाव नहीं यहां पर हमारे इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है जीवात्मा के सकाश से ही इस शरीर में सत्ता स्फूर्ति आती है चेतना आती है विराट बना तो जब तक भगवान पृष्ठ नहीं हुए तब तक चेतना नहीं आई सारे गोलक बन गए तो इस शरीर में जीव जब तक चेतन ना आवे तब तक, तक शरीर चेतनाहीन है क्रिया शून्य है हमारा पर भगवान का शरीर ऐसा नहीं इस आकार के अंदर इस आकार में स्पंदन पैदा करने वाला स्फूर्ति पैदा करने वाला वो चेतन तत्व अलग है लेकिन भगवान का जो तो श्री विग्रह है उसमें चेतन तत्व अलग नहीं वो श्री विग्रह ही भगवान है उसमें देही देह का भेद नहीं वो देही भगवान और भगवान ही देह इस प्रकार से वो उनके जितने गुण हैं वे सारे गुण भगवत स्वरूप इसीलिए वे गुण जो हैं, ये खींचते है सब सबको इस भगवान का एक नाम है श्री कृष्ण का आत्मा राम गणाकर्षि ये उनका एक नाम है मैंने स्वरूप सौंदर्य कोई माधुर्य विषय प्रबण चित्त को तो खींच सकता है जहां विषय और शक्ति के लिए कुछ स्थान है नहीं उसको कैसे खींचे